षा शं शराचार्य केशव बातरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वरो गुरुरात्मी मूर्तिभागिने व्योमेहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओ शांति शांति शांति जल का अंत्यावय भी नहीं है जैसे आया था दिन दिनों करी में जल का अंत्यावय भी नहीं होगा तो फिर जलीय शरीर ये भी अंत्यावय भी नहीं होंगे अगर हाँ ठीक है, है जलीय शरीर भी अंत्यावय भी नहीं होगा क्योंकि अवयव उपचय के द्वारा तो फिर और वृद्धि होगा तो इसलिए अंत्यावयी भी नहीं होगा अगर जल्द शरीर भी अंत्यावय भी नहीं होगा तो पार्थिव शरीर भी अंत्यावय भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा भोजन इत्यादि के द्वारा इसका अवयव उपचय होने से ये पार्थिव शरीर भी अंत्यावय भी नहीं होगा तो हम शरीर का लक्षण करते हैं पार्थिव शरीर का लक्षण देते हैं अंत्यावय भी से फिर अगर वो अंत्यावय भी नहीं हुआ खाली चेष्टाश्रय कहते हैं चेष्टाश्रय तुम का अर्थ कर लेंगे चेष्टा समवायी कारण तुम और चेष्टा समवायी कारणों कहने से हस्तपात आदि में भी जाएगा लक्षण तो कहें ठीक है हस्तपाद आदि भी शरीर व्यवहार होता है लोक में जैसे हस्त में स्पर्श हो गया असूचि पदार्थ का कहते हैं शरीर असुचि हो गया तो इसलिए ये व्यवहार होगा अंत्यावय तो नहीं दे करके भी खाली चेष्टाश्रय यह लक्षण चेष्टाश्रय तुम अर्थात चेष्टा समवायिक कारण तुम ये लक्षण भी शरीर के लिए पर्याप्त है अच्छा ए, स्नेह का विचार में अर्थात उन्तालीस कार्य का जहा आरम्भ हुआ इस पुस्तक में एक सौ पौसठ पृष्ठा में जहाँ और और उनतालीस कार्य का आरंभ हुआ दो पंक्ति के बाद नित्य वृत्ति धर्म कार्यता अवच्छेदको अभाव है ये नित्य स्नेह में भी रहेगा और जन्य स्नेह में भी रहेगा तो जो नित्य जन्य दोनों में रहेगा वो कार्यता अवच्छेद का नहीं होगा क्योंकि नित्य में भी रहेगा न संभवती यहां जो कहा था उसके एक पंक्ति आगे था यद्यपि आगे वही दिनोकरी में तथा कार्यता अवच्छेदकम वस्तु तस्तु कह करके दिनोकरी कार कहे थे नित्य साधारण कार्यता अवच्छेदकत्वे दोषा भावात नित्य और साधारण में रहने वाला जो धर्म यहाँ हो गया स्नेहत्व तो स्नेह को कार्य बना करके जन्य स्नेह को कार्य बना करके जन्य जल का सिद्धि करते हैं और जन्य जल का सिद्धि करके फिर आगे जलत्व जाति का सिद्ध करते हैं परमाणु और देणु का आदि में रहने वाला जलत्व सामान्य जाति सिद्ध करते हैं तो यह क्यों करना पड़ा क्योंकि जो स्नेहत्व यह कार्यता अवच्छेद का नहीं हो पाया क्योंकि जन्य नित्य दोनों में रह गया अगर स्नेहत्व को कार्यता अवच्छेद को मान लेंगे अर्थात जन्य भी रहे नित्य भी रहे नित्य में भी रहे अगर जन्यत्व तो कार्यता अवच्छेद का हो जाएगा तो जलत्व भी कारणता अवच्छेद का हो जाएगा एक ही बार में हो जाएगा हमको जो दो बार करना पड़ता है ये नहीं पड़ेगा तो इसलिए दिनकरी में कह दिया था कि नित्य साधारण धर्म नित्य साधारण था नित्य साधारण धर्म स्नेहत्वम ये कार्यता अवच्छेदकत्व दोषाभावत् तो हम कह देंगे स्नेहत्व अवच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंध अवच्छिन्न स्नेहत्व अवच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता किंचित धर्मावच्छिन्न तो वो धर्म कौन हो जाएगा जलत्व ऐसे सिद्ध हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग में पंक्ति देख रहे थे दोषाभाव काला अवच्छेद देना काल विशेष अवच्छेद यह जो स्नेहत्व हुआ ये कभी नित्य स्नेह में भी रहेगा कभी जन्य स्नेह में भी रहेगा तो काल विशेष अवच्छेदन यह जो स्नेहत्व हुआ ये कार्यता अवच्छेद का बनेगा जब जन्य स्नेह में स्नेहत्व रहेगा तब कार्यता अवच्छेद को हो जाएगा जब नित्य स्नेह में स्नेहत्व रहेगा, रहेगा तब उस समय में कार्यता अवच्छेद का नहीं बन पाएगा इसलिए कहते हैं काल विशेष अवच्छेदन अर्थात स्नेहत्व कदाचित जन्य कदाचित नित्य तकाल तो विशेष अवच्छेदन स्नेह बत्वा अवच्छिन्न अधिकरण वृत्ति ऐसा पाठ दिया है यहाँ तो पुराने में भी ऐसा है स्नेह बत्वा मतलब तो दूसरा वाला किताब में भी स्नेह बत्वा अवच्छेदन दिया है अगर स्नेह बत्व कहेंगे तो स्नेह वान कौन हो जाएगा जल तो स्नेह तत्व किस में रहेगा जल में तो स्नेह तत्व से अवच्छिन्न संपूर्ण समस्त जल हो जाएगा तदैव अधिकरण स्नेह तत्व से अवच्छिन्न जो हुआ वो अधिकरण इस प्रकार की लिया लिया जा सकता है किंतु यहाँ वो कर काट करके लेते हैं कहेंगे स्नेहत्व अवच्छिन्न अधिकरण स्नेहत्वावच्छिन्न कौन हो जाएगा स्नेह उसका अधिकरण कौन होगा जल तो यहाँ षष्ठी लेना होगा अगर स्नेह तत्व करेंगे कर्मधार्य अधिकरण के साथ और स्नेहत्व करेंगे तो ष्ठी लेंगे किंतु तो अधिक परिमाण में षष्ठी ही व्यवहार होता है जैसे कहते हैं घटत्व अधिकरणे घटत्व घटत्वावच्छिन्ना अधिकरणे सर्वत्र तो घटत्व घटत्वावच्छिन्न अधिकरण यहाँ घटत्वावच्छिन्न और अधिकरण में कर्मधारय नहीं कहा जाता है तो घटत्वावच्छिन्न घट का अधिकरण जितना जैसे कहते हैं धूमत्वावच्छिन्न अधिकरण सर्वत्र इस प्रकार की वहाँ धूमोवत्वा वच्छिन् ऐसा भी कह दिया है? अच्छा तो दोनों प्रकार की हो सकता है क्योंकि ये पाठ अगर स्नेहत्वा बच्चिन् ऐसा पाठ कहीं रखे हैं अर्थात वो को काटे हैं महाराज जी तो इसके बारे में कुछ ये विचार नहीं लिए ये पंक्ति का विचार महाराज जी तो चलाए नहीं जिसमें पाठ चलाए थे तो इसलिए अन्यत्रा कहीं कोई पाठ चलाए होगा काट दिया होगा तो दोनों प्रकार के घट जाएगा तो फिर भी थोड़ा देख लेंगे शायद न्यायबुद्धि में कहा कि धूमत्वावच्छिन्न अधिकरण अथवा धूमवती सर्वत्र बन्नीमत्व लाभात ऐसे शायद कहा हैं तो फिर अगर वहाँ धूमवती सर्वत्र कह दिया तो फिर यहाँ भी हम लोग स्नेहवत्वावच्छिन्न अधिकरण ले लेंगे तो स्नेह वत्वे अवच्छिन्न हो गया समस्त जल और तदेव अधिकरण ऐसा कर्मधार्य कर लेंगे अच्छा अभी स्नेह बत्व अवच्छिन्न अधिकरण अधिकरण हो गया जल जल वृत्ति अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद जल में कभी जलत्व का अभाव हो जाएगा तो जल में जलत्व अभाव का प्रतियोगिता जल में जो अभाव मिलेगा वो अभाव का प्रतियोगी जल जलत्व तो नहीं होगा अभाव का प्रतियोगी जल नहीं होगा तो अभाव प्रतियोगिता अनुच्छेद प्रतियोगिता का अवच्छेद का तो जल तो, तो हो जाएगा अच्छा ये फिर देखेंगे <laughs> आज भी चार तक तो रुक जाए क्योंकि <laughs> यहाँ क्या संशय हो गया पता हुआ ना अभी यहाँ के देखे अधिकरण हो गया जल जल वृति अभाव का प्रतियोगी कभी जलत्व जल में अभाव हो जाएगा तो अर्थात तो जलत्व अभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा अभाव का अप्रतियोगी बनेगा किंतु प्रतियोगिता अवच्छेद कर लेंगे तो जलत्वत्व तो हो जाएगा तो किंतु यहाँ आगे जलत्व दिया है तो इसलिए ये थोड़ा और घटना देखना होगा ना वो हो सकता है आगे जलत्व तो दिया है ना प्रतियोगिता अनवच्छेद जलत्व तो होना चाहिए <tuh Italia>. तो प्रतियोगी अप्रतियोगी जलोत्व हो जाएगा किंतु कितियोगिता अनवच्छेद होना अर्थात जो प्रतियोगी में रहेगा वो तो और एक आगे तो आना है ना ठीक है चलिए इसको फिर देखें कल हम्म प्रतियोगी में रहेगा मतलब अप्रतियोगी में रहेगा किंतु यहाँ जलत्व तो क्या हो रहा है अप्रतियोगी हो रहा है अप्रतियोगी में रहने वाला धर्म नहीं हो रहा है जहा जल मतलब जल में अप्रतियोगी अर्थात जल में उसका अभाव नहीं मिलेगा जलत्व का इसलिए जलत्व तो अप्रतियोगी हो जाएगा अप्रतियोगी में रहने वाला धर्म नहीं हो रहा है um <DOUstadzadli> देखेंगे इसको थोड़ा अच्छा आगे जलत तो कि ये जलोत् जाति की सिद्धि ये विचार हो गया था आगे मूल में शुक्ल रूपम एवं जलस्य वर्ण शुक्ल रसस्पर्श जल मधुर जले कहा कहता तो वहाँ जो वर्ण शुक्ल कहा गया था कहते हैं शुक्ल रूपम एवं जलस्य दर्शय तुम उक्तम वर्ण शुक्ल <coughs> क्योंकि वर्ण शुक्ल इस प्रकार की जल का लक्षण नहीं हो पाएगा क्योंकि शुक्ल वर्ण और कहाँ रहेगा में रहेगा और पृथ्वी में भी रह जाएगा इसलिए वर्ण है शुक्ल अर्थात तो शुक्ल रूप ये जल का लक्षण नहीं होगा मूल में कहते हैं नु शुक्ल शुक्ल रूप ये जल का लक्षण है ये नहीं होगा टीका में नृथि व्यादिव्याप्त रीति शेष है पृथ्वी आदि आदि के तेज है इसमें भी शुक्ल रूपवत्व रह जाएगा कैसी पृथ्व्यादो अति व्याप्त अति व्याप्ति है पृथ्वी व्यादो अति व्याप्त है अव्याप्त को संशोधन कर लीजिए तो पृथ्वी व्यादि में अति व्याप्ति हो जाती है लक्षण करते हैं जल का चला गया पृथ्वी में अति व्याप्ति हो जाएगा ती लिख लेना पड़ेगा शुक्ल रूपवत्व से लक्षण न क्षतिर इति अभिप्रेत्य अगर शुक्ल रूपवत्व को जल का लक्षण बनाएंगे तो भी क्षति नहीं है लक्षण थोड़ा अलग हो जाता है कहते हैं अथवा मूल में नैमित्तिक द्रव्यत्व अवृत्ति और वृत्ति वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत्व ये लक्षण करेंगे द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मत्व जल का अगर लक्षण होगा तो ये और कहा जाएगा द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जाति कहने से आत्मा इत्यादि वायु में जाएगा ये सब द्रव्य तो साक्षात व्याप्य कहने से इसलिए कह देंगे रूपवत वृत्ति जाति जाति का दूसरा विशेषण दे देंगे रूपवत वृत्ति तो ये जो वायु आत्मा इत्यादि ये सब रूपवत है तो इसमें रहने वाले आत्मत्व तो वायुत्व तो जाति अवग्रहण नहीं होंगे अभी द्रव्यत्व का साक्षात व्याप्य भी होना चाहिए और रूप वाला में भी रहना चाहिए ऐसा जाति कौन कौन आ जाएंगे अभी तेजस्तु तीन आ जाएंगे अभी हम लक्षण कर रहे हैं जल का तो अभी जलत्व तो जाति मतव लेना है तो कहते हैं नैमित्तिक द्रवत्वपत अवृत्ति नैमित्तिक द्रवत्व वाला कौन कौन हो जाएंगे पृथ्वी और तेज नैमित्तिक द्रवत्वपत उसमें न रहे अभी रूपवत वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात्प्य जाति कहने से तीन जाति आ गए थे उनमें से नैमितिक द्रवत्वपत अवृत्ति कहने से दो जातियों का निराकरण हो जाएगा केवल जलत्व जाति रह जाएगी <coughs> अच्छा दिनोकारी में द्रव्य व्याप्य वायुत्व तो जातिम आदाय वायु अति व्याप्ति वारणा रूपवत वृत्ति रूपवत वृत्ति नहीं कहेंगे लक्षण खाली दक्षिण पार्श्व से द्रव्यो साक्षात व्याप्य जाति मतुम द्रव्य साक्षात व्याप्य जाति वायुत्व तो हो गया द्रव्यत्व व्याप्य वायुत्व जाति तो वायुत्व जाति में आदाय वायु अति व्याप्ति लक्षण अभी किसका कर रहे हैं जल का चला गया वायुत्व तो जाति तो को लेकर के वायु में अति व्याप्ति गई तो यह अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए अभी क्या विशेषण दे दिए रूपवत वृत्ति रूपवत वृत्ति ये विशेषण देने से वायु में क्यों नहीं जाएगा वायु रूपवत नहीं है तथा यथाच वायुत्व जाति वायुत्व तो जाति को लेकर के वायु में अति हो गई कहते हैं वायुत्व तो जाति जब अग्रह वायु का जो विचार आयेगा वहां बताएंगे अग्रहते पृथ्वीत्वादि जाति आदाय पृथ्व्याद अति प्रसंग वारणा नैमितिक द्रवत्वपत अवृत्ति तो अगर नैमितिक द्रवत्वपत अवृत्ति ये विशेषण अंश नहीं देंगे तो लक्षण कितना हो जाएगा द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जाति महत्व तो ये कहने से रूपवध वृत्ति पृथ्वीत्व भी है तो पृथ्वीत्व जाति को लेकर के पृथ्व्याम अति प्रसंग इसको वारण करने के लिए नैमित्तिक द्रवत्ववध अवृत्ति ये कहा गया अच्छा अभी नैमित्तिक द्रवत्ववध अवृत्ति रूपवत्वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति इतना कह दीजिए कहते तो इतना कहने से अगर साक्षात शब्द नहीं कहेंगे तो यह जाति शब्द से पटत्व जाति ग्रहण हो जाएगा कैसे देखिए पटत्व जाति साक्षात शब्द नहीं कह रहे हैं द्रव्य व्याप्य तो जाति है और यह पटत्व जाति रूपवत वृत्ति पट रूप वाला है तो पटत्व जाति रूपवध वृत्ति हो गया और नैमितिक द्रवत्ववत अवृत्ति पट में नैमितिक द्रवत्व तो रहेगा अग्नि संयोग करने से पट में द्रवत्व आएगा नहीं आएगा इसलिए नैमितिक द्रवत्व बहुत तो अवृद्धि पटत्व जाति हो गया उस समय में आजकल तो कहेंगे हाई प्रेशर में करने से वो भी द्रवत्व आ जाएगा उसमें ये तो आप लोग देखे होंगे जो कभी जो ईंटा इसका जो गर्म किया जाए मतलब जो जलाया जाता है कभी देखे ना गर्म होकर टेढ़ा हो जाता है कुछ कुछ तो देखिए पृथ्वी में भी ये द्रवत्व है खाली घृतादो कहेंगे ये नहीं है ये जो सामान्य पृथ्वी इसमें भी द्रवत्व है और अन्य भी पृथ्वी है उसमें तो मतलब यही मिट्टी है वो तो और अधिक गर्म करने से तो पूरा एकदम पिघल जाएगा और ये जो चाइना ये जो चाइना के लिए बनाते हैं ना वो तो सब इस प्रकार के भी हो जाता है अर्थात तो ये कहते हैं उस समय का बात है इसलिए कहते हैं पटत्व में ये नैमित्तिका द्रवत्व नहीं रहता है इसलिए पट में नैमितिका द्रवत्व नहीं रहेगा इसलिए नैमितिक द्रवत्व अवृत्ति जाती हो जाएगी पटत्व तभी नैमित्तिक द्रवत्व अवृत्ति वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाती हो गई पटत्व ये पटत्व को लेकर के अभी कहेंगे पटम में व्याप्ति हो जाएगी इसको वारण करने के लिए साक्ष्य कह देना पड़ेगा पटत्व ये द्रव्यत्व का साक्षात् व्याप्य है नहीं है साक्षात्ति पटत्वादि वारणाया दिया, कुछ टिका में पटक दिन। नहीं दिया अच्छा आगे द्रव्यत्व द्रव्य व्याप्य कहा गया तो द्रव्यत्व साक्षात पृथ्वी का लक्षण में न्याय न्यायोधि में दिए है ना गंध सामनाधिकरण पृथ्वी का लक्षण जाति घटित लक्षण पृथ्वी का जाति घटित लक्षण दिया गया गंध सामानधिकरण द्रव्यो तो व्याप्य जाति जो जाति होना चाहिए वो गंध का समानाधिकरण होना चाहिए और द्रव्य का व्याप्य होना चाहिए तो गंध समानधिकरण द्रव्य तो व्याप्य जाति घटतत्व है घटत्व जहाँ रहेगा वहाँ गंध रहेगा तो गंध समानधिकरण घटतत्व हो गया और द्रव्य का व्याप्य है घटत्व तो आप लक्षण कर रहे थे पृथ्वी का गया घट में क्या दोष होगा लक्षण कर रहे थे पृथ्वी का गया घट में क्या दोष हो जाएगा अभी यह लक्षण किस जाति को ले रहे हैं घटतत्व तो, तो जिसमें घटत्व तो रहेगा यही पृथ्वी होगा क्योंकि आपको अभी कहते हैं गंध समानधिकरण द्रव्य तो व्याप्य जाति घटत्व तो घटतत्वान जितने होंगे उतने ही पृथ्वी होंगे तो क्या दोष हो जाएगा अव्याप्ति दोष हो जाएगा इसलिए वहां क्या कहा द्रव्यत्व तो? साक्षात व्याप्य होना चाहिए तो द्रव्यत्व तो साक्षात व्याप्य वहां साक्षात शब्द का अर्थ कहते हैं द्रव्यत्व व्याप्यत्व सती व्याप्य अव्याप्यत्व व्याप्यो द्रव्य तो का व्याप्य होना चाहिए और द्रव्य व्याप्य तो का व्याप्य नहीं होना चाहिए ये जो घटतत्व तो हुआ ये द्रव्य व्याप्य तो है और द्रव्य व्याप्य तो पृथ्वीत्व का भी व्याप्य हो गया इसलिए साक्षात नहीं हुआ साक्षात के लिए होना चाहिए द्रव्य व्याप्य तो भी होगा द्रव्य व्याप्य तो का अव्याप्य होना चाहिए तो जहाँ साक्षात व्याप्य दिया जाता है तदव्याप्य तदव्याप्या व्याप्यत्व ये कहना चाहिए तो अभी यहाँ कहते हैं द्रव्य तो साक्षात व्याप्यत्व व्याप्या व्याप्यम मात्र इतने ही कहना चाहिए द्रव्य का तो साक्षात व्याप्यत्व का अर्थ हो जाएगा द्रव्य तो व्याप्य का अव्याप्य इतने ही कहना चाहिए तो क्या नहीं कहेंगे द्रव्य तो व्याप्यपी तत्र न तू द्रव्य तो व्याप्यपी तत्र अंतर्भाव जो लक्षण में दो अंश था साक्षात व्याप्य का द्रव्य तो व्याप्य तो सती द्रव्य तो व्याप्या व्याप्य तो कहते हैं कि यहाँ जो द्रव्य साक्षात तो व्याप्य दिया गया यहाँ केवल द्रव्य तो व्याप्या व्याप्य तुम इतना ले लीजिए और द्रव्य तो व्याप्य ये अंश को लेने का आवश्यक नहीं है अगर द्रव्य तो अंश को नहीं लेंगे तो तभी क्या होगा द्रव्य तो का जो अव्याप्य इतने अंश को लेंगे ये स्पष्ट हो रहा है ना कहीं पद इधर उधर जा रहे हैं साक्षात द्रव्य तो, साक्षात व्याप्य का दो अंश रहेगा एक द्रव्य व्याप्य तो और एक द्रव्य व्याप्या व्याप्य तो अभी यहां विचार हो रहा है कि जो विशेषण अंश कहते हैं द्रव्य व्याप्य तो उसको मत दीजिए नहीं देने से अभी कितना जाएगा। तो रह जाएगा द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य का अर्थ व्याप्यत्व अभी द्रव्यत्व व्याप्य का अव्याप्य द्रव्यत्व का व्याप्य जलत्व हो जाएगा जलत्व का अव्याप्य रूपत्व है जलत्व का अव्याप्य रूपत्व है अगर आप द्रव्यो व्याप्य व्याप्य कहेंगे वो तो गया रूपत्व में तभी तो रूपत्व जाति ग्रहण हो जाएगा ये दोष को वारण करने के लिए कहते हैं द्रव्यत्व व्याप्य भी कहना पड़ेगा तो व्याप्य कहने से रूपत्व जाति नहीं लिया जा सकता है इसको यहाँ कहते हैं द्रव्यो साक्षात व्याप्यत्म से व्याप्या व्याप्य मात्रम न तो द्रव्य व्याप्यम ये अंश नहीं देना आवश्यक है तत्र अंतर्भाव तो इसको अगर नहीं देंगे तो फिर जाति शब्द से रूपत्व इत्यादि जाति जो ग्रहण हो जाते हैं कहते हैं वो यहाँ ग्रहण नहीं हो पाएगा क्यों आप यहाँ दिए हैं रूपवत् वृत्ति जो रूपवध जाति होगा वो रूप जो रूपवध वृत्ति जाति होगा अर्थात रूपवाला में जो रहेगा वो रूपत्व तो जाति हो जाएगा जो रूप वाला में रहेगा वो रूपत्व तो नहीं होगा रूपत्व तो, तो रूप में रहेगा तो आप द्रव्य व्यापी ये अंश दे रहे थे रूपत्व तो इत्यादि जाति का स्वरण करने के लिए अभी रूपवद वृत्ति कहने से वो सब जाति वारण हो जाएंगे तो यहाँ कहते हैं रूपवद वृत्तिविशेषण तो न एव रूपत्वादि नारणात्वादि वारण करने के लिए द्रव्य द्रव्य साक्षात व्याप्य का कौन सा अंश दे रहे थे अभी द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य का दो अंश हो गया तो कौन सा अंश नहीं देंगे तो रूपत्व तो जाति ग्रहण हो जाएगा आपका क्या हुआ द्रव्यत्व व्याप्या व्याप्य आपका व्याप्य आपका नहीं है आपका व्याप्य और आपका कुछ है द्रव्यत्व व्याप्य आपका नहीं चल रहा है अगर द्रव्यत्व व्याप्य का अव्याप्य कहेंगे द्रव्यत्व व्याप्य जलत्व है उसका अव्याप्य रूपत्व है तो जाएगा उसमें इसलिए द्रव्यत्व व्याप्य इतना अगर कह देंगे फिर रूपत्व में जाएगा नहीं जाएगा तो रूपत्व को वारण करने के लिए आप द्रव्यत्व व्याप्य ये दिए अभी जब आप रूपबद्ध वृत्ति कह देते हैं तो ये जो रूपत्व तो ये रूपवद्ध वृत्ति नहीं है नहीं होने से उतने से उसका निराकरण हो जाएगा आपका लक्षण में रूपवद्ध वृत्ति है तो रूपत्व तो जाति उतने में से ही वारण हो जाएगा इसलिए आप द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य का अर्थ केवल इतना कर देंगे द्रव्यत्व व्याप्या व्याप्यत्व तो अर्थात द्रव्यत्व व्याप्य ये अंश कहने का आवश्यक नहीं है न तो द्रव्य व्याप्यत्व्या तो तत्व अंतर्भाव है रूपवत् तो वृत्तिविशेषण न रूपवत वृत्ति तो तो ये किसका अर्थ हो गया ये किसका विशेषण हो रहा है रूपवोत वृत्ति जो लक्षण में दिया गया जाति का तो जाति का जो विशेषण दे दिया रूपवोध वृत्ति फिर और द्रव्यो व्याप्य ये देने का जरूरत नहीं क्योंकि जो जाति रूपवत में रहेगा वो द्रव्यो का व्याप्य होगा नहीं होगा जो रूप वाला में रहेगा रूप वाला कौन कौन होंगे तो जो इन जो जाति ये तीनों में रहेगा वो द्रव्यत्व का व्यापी होगा नहीं होगा तो जब हम रूपवत वृत्ति दे दिए ये द्रव्यत्व व्याप्य है, तो है ही इसलिए और द्रव्य व्याप्य कहना जरूरत नहीं है आगे दिनोगरी में रूपवत वृत्तित्व तो विशेषण न एव रूपत्वादी न वारणा रूपत्वादी का वारण हो जाने से तद प्रयोजन अभाव अभी किसका निवेश नहीं करेंगे द्रव्य तो व्याप्य ये और देना जरूरत नहीं है ये किसमें किसका अंश बन रहा था ये हाँ द्रव्य तो साक्षात व्याप्य का ये एक अंश हो रहा था ये और देने का जरूरत नहीं है अच्छा अभी कहते हैं आप रूपवत वृत्ति ये दिए हैं है लक्षण में और नैमितिक द्रवत्वत भृत वृत्ति ये भी दिए हैं तो जो रूप वाले होंगे वो द्रवत्व वाले होंगे रूप वाले कौन कौन है ये तीनों में द्रवत्व तो रहेगा रहेगा तो आप नैमित्तिक का द्रवत्ववध वृत्ति तो कहकर के द्रवत्व शब्द तो व्यवहार किए हैं और रूप के स्थान पर अगर द्रवत्ववृत्ति तो कहेंगे तो भी आपका लक्षण तो ठीक चलेगा नैमित का द्रवत्ववध तो वह है तो आप द्रवत्व शब्द का व्यवहार करते हैं करते हैं तो यहाँ भी रूपवत वृत्ति नहीं कह करके द्रवत्वपत वृत्ति कह दीजिए क्योंकि द्रवत्व शब्द तो आपको ग्रहण करना पड़ता ही है तो फिर यहाँ रूप नहीं करके अगर द्रवत्व कर देंगे तो आपको उपस्थितिकृत लाघव हो होगा एक ही शब्द आप दो बार व्यवहार करते हैं तो हो जाएगा अर्थात नैमित्तिक द्रवत्व अवृत्ति और द्रवत्वप्रृत्ति रूपवत वृत्ति कहने से कितने जाति आ रहे थे तीन जाति अभी द्रवत्व वृत्ति कहने से वही तीन आ जाएंगे और आगे नई नैमित्तिक द्रवत्व अवृत्ति दो जाति कट जाएंगे तो द्रवत्व शब्द जो कि अवश्य ग्रहणीय है तो उसी को फिर व्यवहार कर लेंगे तो कहते हैं कि ये शीघ्र उपस्थिति हो जाएगा तो आप क्यों ये वृथा कार्य रूप को ले रहे हैं इसके लिए विचार दिखाते हैं आगे दिनोकरी में यद्यपि अवश्य एव रूपस्थाने प्रवेशो युक्त अवश्य उपस्थितिक द्रवत्व द्रवत्व का लेना ही पड़ता है नैमितिक द्रवत्वपत्व कह करके तो उसी एव रूपस्थाने प्रवेश रूपस्थाने जो रूपपतवृत्ति कहे हैं वहाँ द्रवत्वपद वृत्ति कहने से युक्त और तेनाली वायुत्वादय क्योंकि द्रवत्व वृत्ति कह देंगे वायुत्व आदि आत्मत्व ऐसे वारण हो जाएंगे और एवं अभी द्रवत्वपत वृत्ति कह देने से हम साक्षात व्याप्य आगे दिया द्रव्यत्व तो साक्षात व्याप्य अगर साक्षात पद नहीं देंगे तो कौन सा जाति को लेकर के अतिव्याप्ति दिखा दिया था पटत्व घटत्व तो से भी हो जाएगा पटतत्व पट पत्त जल जाएगा घट जलेगा नहीं जैसे ईटा टेढ़ा हो जाता है ना घट भी ऐसे टेढ़ा हो जाता है आप लोग देखे नहीं होंगे हांडी इत्यादि जो उसको गर्म करते हैं तो ये कभी ऐसा टेढ़ा हो जाते हैं उसका जो फ्रेम रहता है ना ऊपर में वो टेढ़ा हो जाता है हाँ, अभी अगर ये यह पटत्व जाति को वारण करने के लिए आप साक्षात शब्द कहे थे अभी द्रवत्व बहुत वृत्ति कह देंगे पटो में द्रवत्व रहेगा क्या नहीं रहेगा अगर आप द्रवत्व वृत्ति कह देंगे तब द्रव्य साक्ष साक्षात शब्द तो कहना भी जरूरत नहीं होगा ये भी लाघव हो जाएगा तो नैमित्तिक का द्रवत्व अवृत्ति द्रवत्ववत वृत्ति द्रव द्रव्य व्याप्य साक्षात् पद भी हट जाएगा तो इतना आपको लाभ होगा <clears throat> एवं च्रवत्ववत वृत्तिव अभाव एवं पटत्वादी नारण संभव ये जो पटत्व ये द्रवत्ववत वाला में नहीं रहेगा क्योंकि पटत्व कहाँ रहेगा पटत्व पट में वो द्रवत्व वाला है नहीं होगा तो। द्रवत्ववत वृत्तित्व ये पट में पटत्व जाति में नहीं होने से पटत्व का वारण हो जाएगा वारण संभवे इसके द्वारा द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य इतपि न देयम द्रव्यव साक्षात् जो साक्षात् इतना नहीं देना चाहिए द्रव्य तो देना पड़ेगा द्रव्य तो व्याप्य इतना देना पड़ेगा अच्छा अगर द्रव्य तो व्याप्य बिल्कुल भी नहीं देंगे खाली द्रवत्व बोध वृत्ति द्रवत्व बहुत तीन ही होंगे पृथ्वी जल तेज तो ही नहीं साक्षात तो व्यक्ति अभी अच्छा रूपवत वृत्ति नैमित्तिक द्रवत्ववत तो अवृत्ति थोड़ा विचार कर ले रूपवत वृत्ति नैमितिक द्रवत्वत तो अवृत्ति रूपवत वृत्ति जाति कहने से अच्छा तीन आ जाएंगे किंतु वो पटत्व भी आ जाएगा वो तो पटतत्व नैमित का द्रवत्वपत तो अवृत्ति होकर के रूपवधवृत्ति नैमित का द्रवत्वपत तो अवृत्ति कहने से पटत्व जाती आ करके पट में अति हो जाएगी इसलिए अभी द्रव्यत्व साक्षात व्यापी कहा गया किंतु अगर आप रूपवध वृत्ति नहीं कहकर के द्रवत्वप्रृत्ति कह देंगे तो अभी आप द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य बिल्कुल आवश्यक नहीं है क्योंकि द्रवत्ववत वृत्ति कहने से अभी पटत्व का भी ग्रहण नहीं होगा क्योंकि पट में द्रवत्व नहीं रहता है तो द्रवत्ववत ए द्रवत्ववत वृत्ति नैमित्तिक द्रवत्ववत अवृत्ति द्रवत्ववत वृत्ति कहने से द्रव्यव साक्षात् व्याप्य इतने अंश बिल्कुल आवश्यक नहीं होगा और खोजना पड़ेगा अगर मिल जाएगा तो फिर लगाएंगे विशेषण नैमित का द्रवत्व अर्थात आपको देखना पड़ेगा कि मतलब ग्यारह सौ में जो धातु उपलब्ध थे आप आज का दिन में तो क्या थी अच्छा हाँ सत्ता हाँ ठीक है सत्ता लेकर अति व्याप्ति हो जाएगी इसलिए द्रव्य तो, तो देना ही पड़ेगा द्रव्य साक्षात व्याप्य इसलिए साक्षात पद नहीं देना होगा क्योंकि पंक्ति लिख दिए ना द्रव्य तो साक्षात व्याप्य थे, तो साक्षात व्याप्य इतने अंश को नहीं देना पड़ेगा हूपवत तो जो भी है सत्ता द्रव्य गुण ये द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगा ना तो इसलिए सर्वत्र अर्थात घटापट सब सर्वत्र रह जाएगा जो भी द्रवत्व वाला होंगे उसमें सत्ता रहेगी न देयम अर्थात साक्षात् पद भी नहीं देना पड़ेगा इति लाघव अर्थात एक तो शीघ्र उप... अवश्य उपस्थिति तत्व तो न द्रवत्व ग्रहण करना पड़ेगा उसी से आपका कार्य हो जाएगा और दूसरा हो गया कि साक्षात् पद नहीं देना पड़ेगा लाघवम तथापि मूले वर्ण शुक्ल इत्यादि रूप घटित लक्षण से वरुण शुक्ल और असस्पर्शो ऐसा कहा तो मूल कार जब रू, रूप घटित लक्षण कहे हैं तद अघटित लक्षण परिष्कार है जब आप लक्षण का परिष्कार कर रहे हैं उसमें अगर रूप शब्द नहीं रखेंगे तो मूल विरोध है सूरा जहत हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि वो तो रखना है इति तथा न कृतम इति ध्येय इसलिए उसको नहीं किया गया इष्ट सिद्धि के लिए कह देंगे इस प्रकार जहां आवश्यक होगा कि पूरा मूल कार लक्षण चला जाएगा फिर अपना लक्षण बना देंगे तो वो हो जाएगा उतना जा, अच्छा आगे अभी आप द्रव, द्रव्य तो साक्षात व्याप्य कहने से पृथ्वी तो आ गया ऐसा क्यों आ गया मूर्तत्व तो ये जाति नहीं मानते हैं अगर मूर्तत्व तो जाति होगा तो जहां जहाँ मूर्तत्व तो रहेगा मूर्तत्व तो कहाँ कहाँ रहेगा पृथ्वी जल तेज वायु ये मन तो इसमें ये द्रव्यत्व का व्याप्य जाति इसमें रहेगा अगर द्रव्य साक्षात व्याप्य जाति कहने से अभी मूर्तत्व तो आ जाएगा अगर मूर्तत्व तो जाति हो जाएगा तो तभी द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य मूर्तत्व तो और उसका व्याप्य पृथ्वी जलत्व तो होने से द्रव्य साक्षात व्याप्य जाति जलत्व ग्रहण नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं ये जो लक्षण बनाए मूर्तत्व जाति अनभ्युपगमे न चइदम ये जो अभी लक्षण किया जल का लक्षण ये मूर्तत्व को जाति नहीं मान करके ते तो न जलत्व द्रव्यत्व द्रव्य व्याप्य मूर्तत्व व्याप्य न क्षति अगर आप कहेंगे कि द्रव्यत्व का व्याप्य मूर्तत्व तो हो गया तब तो फिर यह लक्षण नहीं होगा ये लक्षण किया गया मूर्तत्व तो को जाति नहीं मान करके और यहाँ जाति पद कहा गया जाति पद नहीं कहेंगे तो नैमित्तिक द्रवत्व द्रव्यत्व द्रवत्ववद अवृत्ति रूपवद अवृत्ति द्रव्य तो साक्षात व्याप्य धर्मवत्व ये हो जाएगा धर्म शब्द से जल घट अन्यतरत्व आदाय जल और घट ये इनमें जो जल घट अन्यतरत्व ये कहाँ कहाँ रहेगा जल और घट में तो जल और घट में नैमितिक द्रवत्व रहेगा नहीं रहेगा मान करके नैमितिक द्रवत् नैमितिक जल में तो नैमितिक द्रवत्व बहुत अवृत्ति कहते हैं आपका लक्षण में है इसलिए मैं ये जो जल और घट अन्य तरह में ये जल में रहेगा और घट में रहेगा ये दोनों में नैमितिक द्रवत्व नहीं रहेगा घट में भी नैमितिक द्रवत्व नहीं रहेगा मानकर के कह रहे और ये जो जल और घट ये नैमित्तिक नैमितिका नैमित्तिक नैमितिका द्रवत्वत तो, अवृत्ति तो हो जाएगा ये अन्यतरत्व और दूसरा अंश हो गया रूपवत वृत्ति जल रूपवत वृत्ति जल घट अन्यतरत्व ये रूपवत वृत्ति है तो लक्षण यहाँ भी घट जाएगा और द्रव्य द्रव्यो तो साक्षात व्याप्य ये भी है जहाँ ये जलत्व तो अथवा घटत्व तो रहेगा वहाँ द्रव्यत्व तो रहेगा जल घट अन्य तरत्व ये धर्म अच्छा अच्छा जल तो घट तो नहीं जल घट अन्य तरत्व त जल घट जल में भी रहेगा घट में भी रहेगा ये वहां द्रव्यत्व दोनों में रह जाएगा द्रव्यत्व द्रव्यत्व तो साक्षात द्रव्य तो साक्षात न जल अन्यतरत्वम ये कहाँ रहेगा जल में ह द्रव्य का साक्षात व्याप्य क्यों नहीं होगा जल में रहेगा घट में रहेगा वहा रहे द्रव्य रहेगा द्रव्य व्याप्य ऐसा देखेंगे अन्य को कौन हो जाएगा द्रव्य का साक्षात व्याप्य नहीं होगा अगर द्रव्य तो का व्याप्य और कोई हो और उसका व्याप्य ये होगा ये दोनों रहेंगे जल में और घट में तो ये दोनों में द्रव्य का व्याप्य और कौन है जो रहेगा अगर मूर्तत्व को मार लेंगे तो रह जाएगा मूर्तत्व तो को छोड़ करके और ऐसा कौन है जो कि द्रव्यो का व्याप्य होगा और जल और घट में रहेगा ऐसा और कुछ नहीं है द्रव्यो का साक्षात व्याप्य क्योंकि जल और घट ये दोनों में द्रव्य रहेगा और द्रव्यत्व का और कोई व्याप्य ये दोनों में रह जाएगा नहीं रहेगा इसलिए साक्षात व्याप्य ये ठीक है, है। जल घट अन्य तरह तो मादाय घटादो वारणाय जाति अरे क्वचित शुक्ल रूपवत वृत्ति पाठ मूल में जो दिया लक्षण नैमितिक द्रवतोपत अवृत्ति रूपपत वृत्ति तो यहाँ रूपपत वृत्ति में कहते हैं शुक्ल रूपवत वृत्ति ऐसा कहीं पाठ दिए हैं तत्र शुक्ल पदम रूप पदम व संपाता द या तो शुक्ल दीजिए नहीं तो रूप दीजिए ये दोनों देने का आवश्यक नहीं है ये सम्पात से आ गया एवं एवं अच्छा ठीक है तो यहाँ ये एक लक्षण पूरा हुआ इसको थोड़ा देख करके आएंगे ताकि कल इसी प्रकार के दूसरा लक्षण भी जल का किया जाएगा ओम शंकर शंकर सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरा मूर्ति भेद विभागि योग व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम ओम शांति शांति शांति